ध्यान और आध्यात्मिक जीवन आध्यात्मिक जीवन की अनिवार्य शर्त चित्त शर्तलि के कोई वास्तविक आध्यात्मिक जीवन संभव नहीं है यदि तुम जीवन के सार रस को काम इंद्री वासनाओं के कारण शरीर के छिद्रों से बह जाने दोगे तो उच्चतर आध्यात्मिक साधना के लिए और ऊर्जा नहीं रहेगी किनारे के निकट लंगर डाले खड़ी नौका को खेने में कोई लाभ नहीं हो सकता हम परमात्मा के साथ संयुक्त होना चाहते हैं यदि काम वासना के रूप में कोई बाधा हो तो परमात्मा के साथ संपर्क संभव नहीं है यह मानो एक टूटे हुए दूर संचार के तार के समान है विद्युत हो यंत्री भी हो लेकिन जब तक टूटे हुए तार को जोड़ा न जाए अथवा बाधक असंवाहक को जब तक हटाए ना जाए तब तक तार को तार से संवाद गंतव्य तक कभी नहीं पहुंच सकता इसके बाद है सत्य सत्य का मन वचन और कर्म से पालन करना चाहिए श्री रामकृष्ण ने कहा है कि वे सर्वस्व का त्याग कर सकते थे पर सत्य का नहीं छल कपट और आत्म प्रवंचना का आध्यात्मिक जीवन में कोई स्थान नहीं है इसके बाद आता है अस्तेय इसे कभी भी केवल स्थूल अर्थ में नहीं समझना चाहिए दूसरे की हानि करके किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रखना तथा अनुचित उपाय से किसी वस्तु को प्राप्त करना चोरी है पांचवा अपरिग्रह अपरिग्रह साधकों को बहुत सी वस्तुओं से अपने को भाराक्रांत नहीं करना चाहिए उन्हें संग्रह वृत्ति का त्याग करना चाहिए जिस वस्तु की तुम्हें आवश्यकता नहीं है उसे दूसरों को दे दो यदि दूसरों से भेंट लेना अनिवार्य हो तो उन्हें उसके बदले कुछ और दो यदि तुम्हारे पास देने के लिए धन न हो तो प्रेम सेवा ज्ञान प्रदान करो नियम के अंतर्गत भी पाँच विधान है प्रथम है सोच पवित्रता अर्थात देह और मन दोनों की पवित्रता देह भगवान का मंदिर है अतः उसे साफ रखना चाहिए दूसरा नियम है संतोष भौतिक परिस्थितियों में संतोष करना चाहिए तो अपनी साधना के प्रति असंतुष्ट भले ही हो पर अपनी समस्याओं के लिए वातावरण को दोष न दो सर्वदा शिकायत करने वाले और असंतोष प्रकट करने वाले अपनी शक्ति और समय ही नष्ट करते हैं अनावश्यक असंतोष पैदा न करो इसके बाद है तप इंद्रिय निग्रह किसी भी प्रकार के इंद्रिय भोग में निरत रहने वाले व्यक्ति का मन शांत नहीं रह सकता व्यास कहते हैं कि असंयमी व्यक्ति के लिए योग असंभव है इसके बाद है स्वाध्याय इसका अर्थ केवल पुस्तकों का अध्ययन ही नहीं है बल्कि स्वयं के मन का अध्ययन भी है अंत में है ईश्वर प्रणिधान परमात्मा के प्रति आत्म समर्पण जो सूक्ष्मतम अपवित्रता अर्थात अहंकार को दूर करता है महत्वपूर्ण इस स्मरणीय बात है कि साधना के अगले चरण अर्थात आसन का अभ्यास आरंभ करने के पूर्व साधक को समग्र नैतिक अनुशासन का पालन कर लेना चाहिए आध्यात्मिक जीवन के आचार्य पवित्रता और अनासक्ति को इतना अधिक महत्व देते हैं पवित्रता के लिए प्रार्थना करो चित्त की वास्तविक शांति के लिए पवित्रता आवश्यक है अच्छे और पूर्ण रूपेण पवित्र विचारों से ही जो देह अथवा संसार में संबंधित न हो मन शांत हो सकता है उपनिषद कहते हैं हमें ब्रह्म की शांत मन से उपासना करनी चाहिए यह मन को शांत करना सभी साधकों के लिए अत्यंत आवश्यक है आध्यात्मिक जीवन में यह ध्यान की पूर्व भूमिका है चित्त शुद्धि के लिए संघर्ष करते समय हमें भगवान से सहायता मांगनी चाहिए हमें उनसे पूर्ण चित्त शुद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना प्राय लाभप्रद होता है पवित्रता एकाग्रता शांति एकनिष्ठा और अपने स्वयं के आध्यात्मिक कल्याण हेतु प्रार्थना करो और अन्य सभी प्राणियों के आध्यात्मिक कल्याण के लिए प्रार्थना करो जिससे वे भी पवित्र शांत एकाग्र और उच्चतर जीवन के लिए समर्पित हो दूसरों के लिए प्रार्थना का हमारे स्नायुओं पर शांति कर प्रभाव पड़ता है इससे हमारा मन उदार होता है इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने ध्यान के लिए बैठने के तत्काल बाद उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी दिशाओं में सभी प्राणियों के प्रति प्रेम के विचारों को प्रेरित करने का उपदेश दिया है यह अत्यंत लाभकारी होता है प्रतिदिन हमें दूसरों के कल्याण के लिए प्रार्थना करने का निश्चय कर लेना चाहिए यदि कुछ एकाग्रता के साथ ऐसी प्रार्थना की जाए तो वह दूसरों का भला करेगी यही नहीं यह उच्चतर जीवन के लिए संघर्ष कर रहे तथा महान कठिनाई और पीड़ा से गुजर रहे हमारे साथियों के प्रति हम में प्रेम को प्रेम की भावना का संचार भी करती है चित्त की शुद्धि और शांति के लिए तथा उसे परमात्मा पर एकाग्र करने के लिए हृदय की उदारता अत्यंत आवश्यक है अतः दूसरों के लिए प्रार्थना करने से हम स्वयं भगवान के अधिकाधिक निकट पहुँचते हैं भूतकाल का चिंतन मत करो भूतकाल चाहे कैसा भी रहा हो उसका चिंतन पूरी तरह त्याग देना चाहिए जो किया जा चुका है वह सदा के लिए किया जा चुका है उसे मिटाया नहीं जा सकता अतः पवित्रता का चिंतन करो भविष्य में तुम क्या करोगे उसका चिंतन करो न कि भूत में जो किया था उसका जो स्वयं को पवित्र सोचता है वह पवित्र हो जाता है भूत को यथासंभव विस्मृत करने का प्रयत्न करो श्रेष्ठतर और पवित्रतर संबंधों और संस्कारों को पुराने संबंधों और संस्कारों के स्थान पर उठाकर उन्हें मिटाने का प्रयत्न करो स्वामी विवेकानंद कहा करते थे क्या तुम मैल को मैल से धोने का प्रयत्न करोगे क्या पाप का इलाज पाप है क्या दुर्बलता का इलाज दुर्बलता है अपवित्रता के विचार से तुम पवित्र नहीं हो सकते स्वयं को पापी सोचकर तुम पाप से मुक्त नहीं हो सकते यह गलत मानसिकता है और इसका परिणाम बिल्कुल उल्टा होगा यदि हम पाप और अपवित्रता पर बहुत अधिक विचार करते रहें तो हम इस सत्य की को भूल जाएंगे कि आध्यात्मिक प्रयास द्वारा हमें कुछ उपलब्धि हो सकती है सदा सकारात्मक पद्धति अपनाओ मैं कैसा पापी हूँ मैं कितना अपवित्र हूँ ऐसा सोचने के बदले यह सोचो पवित्रता मेरा वास्तविक स्वभाव और जन्मसिद्ध अधिकार है मैं स्वरूपतः मुक्त हूँ पवित्रता और दिव्यता मेरे स्वरूप है समस्त अपवित्रताओं के मूल कारण को दूर करना चाहिए केवल उनके बाह्य रूपों को ही नहीं ऐसा करने के लिए हमें अनेक आंतरिक द्वंदों का सामना करना पड़ता है लेकिन ढरोमत निरोध और मनोग्रंथियाँ का निर्माण अपने आप से बुरा नहीं है ये कुछ समय के लिए पूर्ण उदार्तीकरण की पीढ़ियों के सीढ़ियों के रूप में अनिवार्य है जो काफ़ी बाद में होता है मनोग्रंथियों को लेकर इतना ही हल्ला क्यों हम कुछ भी करें ग्रंथियाँ बनेगी भोग लिप्सा एक प्रकार का की ग्रंथियाँ पैदा करती है और निग्रह दूसरे प्रकार की अतः हमें उस मार्ग का चयन करना है जो हमें किसी उच्चतर और सकारात्मक अवस्था तक ले जाए जो हमें अधिकाधिक मुक्त करे और जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक हो हम चाहे कुछ भी करें सापेक्ष स्तर पर या निरंतर ग्रंथियाँ बना रहे हैं आध्यात्मिक जगत के भी नियम हैं पालन करने के लिए केवल भौतिक नियम ही नहीं है इन विषयों में व्यक्ति को अपना मार्ग स्वयं चुनना चाहिए प्रत्येक प्रारंभिक साधक को किसी भी रूप में उसके सामने उपस्थित हो रहे हानिकारक संवेदनाओं से दूर रहने की सावधानी बरतनी चाहिए एक कोमल पौधे की बाढ़ के द्वारा सुरक्षा करनी पड़ती है किसी भी कीमत पर आध्यात्मिक जीवन यापन करना चाहिए और इसके लिए इच्छा शक्ति और एकाग्रता का महान विकास करना पड़ता है यह दुर्बल और मंद गति लोगों के लिए नहीं है इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा है यदि तुम्हें तुम्हारे पुराणों के तैंतीस कोटि देवताओं में विश्वास हो लेकिन अपने आप में विश्वास न हो तो तुम मुक्त नहीं हो सकते पाप का बोध कुछ मन स्थिति वालों के लिए अच्छा हो सकता है लेकिन यह तभी जब वह उच्चतर प्रयास का प्रेरक बने उसे हमें किसी आध्यात्मिक दिशा में परिचालित करना चाहिए किंतु अपवित्रता की इन सभी पपड़ियों को दूर करने का कहीं अधिक अच्छा उपाय अपने अंतर अंतर्नि सदा विद्यमान पवित्रता का चिंतन करना है जो हमारा वास्तविक स्वरूप है यदि हमारी आदतें हमारा द्वितीय स्वभाव है तो विशुद्ध आत्मा हमारा प्रथम स्वभाव है आध्यात्मिक दृष्टि से हम सभी अपने स्वयं के पूर्वज हैं और हम वही संजोते हैं जो हमने ही बोया है लेकिन पुनर्जन्म सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है हमें इसी जीवन में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए अतः आध्यात्मिक जीवन में पुनर्जन्म को बहुत अधिक महत्व कभी नहीं देना चाहिए यदि हमारा वर्तमान जन्म हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम है तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम अपने वर्तमान प्रयासों द्वारा भविष्य को बदल सकते हैं कर्म और भाग्य का अर्थ कभी एक नहीं होता कर्म सिद्धांत पुरुषार्थ का सिद्धांत है सोचे विचारें सचेतन स्वप्रयत्न का मार्ग है आलस्य और नियतिवाद का कभी नहीं अतः हमें अपने विचारों में नियतिवाद के बदले तीव्र साधना पर बल देना चाहिए पवित्र हृदय सत्य का परावर्तक प्रतिबिंबक हो जाता है इसी तरह पवित्र चिंतनशील मन भी पवित्र मन क्रमशः उच्चतर जीवन के भावों के प्रति सजग हो जाता है मन जितना पवित्र होगा उतना ही वह जागरूक होगा और सत्य को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करेगा उच्चतम अनुभूति में मन और हृदय दोनों चरम सत्य में विलीन हो जाते हैं जब तक हम अपने मन में संजोए रखे झूठे पुतलों और गुड़ियाओं से चिपके रहेंगे तब तक भगवान के लिए गहरी एवं आंतरिक व्याकुलता संभव नहीं है चाहे हम उसका कितना ही दिखावा क्यों न करें तब वह सब खोखला विश्वास मात्र बनकर रह जाता है लेकिन सबके प्रत्येक के जीवन में एक समय ऐसा आ सकता है जब ये गुड़ियाएँ अपना आकर्षण खो देती हैं केवल तभी आध्यात्मिक जीवन के लिए सच्ची और गहली, गहरी गहरी व्याकुलता जागृत होती है तब समस्त सांसारिक वस्तुएं स्वाद रहित हो जाती हैं